तो अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं आरुक्ष मनुर्योगम कर्म कारणम उचते योगारूढ़ से तसीब कारणम उच्ते जो योग में आरूढ़ होना चाहता है वो निष्काम कर्म करे लेकिन निष्काम कर्म करने के बाद समय बचाकर अंदर लोता मारे जिंदगी भर बाल मंदिर में बैठने का नहीं है हाई स्कूल में बैठने का नहीं या कॉलेज में बैठना नहीं आदमी प्रगतिशील है और उसे प्रगतिशील होना ही चाहिए हम ये नहीं चाहते कि आप सियाराम सियाराम करो राम जी की हम ये नहीं चाहते कि आप भगवान को ही चाहो हमारा ये आग्रह नहीं है कि आप भगवान को ही चाहो लेकिन हमारी ये समझ है की आप जिसको चाहते है वो भगवान है जयराम जी की मेरा ये आग्रह नहीं कि आप भगवान को चाहो सिया राम को चाहो या कृष्ण कन्हैया को चाहो या शिव जी को चाहो या और कोई भगवान को चाहो मेरा ये आग्रह नहीं है मेरी ये समझ है कि आप जिसको चाहते हो वो भगवान है आप सुख चाहते हैं, आप आनंद चाहते हैं, आप मुक्त जीवन चाहते हैं आप न बिछड़ने वाला सुख चाहते है नाश न होने वाला आप जीवन चाहते हैं किसी को कह दे कि भगवान करे आज का दिन तू मौज में रहे और कल मुसीबत पड़े वो स्वीकार नहीं करेगा भगवान करे साल भर तू मजे से जी बाद में तेरे ऊपर मुसीबत पड़े वो नहीं चाहेगा इनकार करेगा भगवान करे कि इस जन्म में जीवन भर तू सुखी रहे बाद में नरकों में जाना नहीं बोलुप्त सुख चाहता है नित्य जीवन चाहता है नित्य आनंद चाहता है आज के इस एप्शन में हम लोगों ने ये जाना था कि दो प्रकार की आवश्यकताएं होती है एक होती है स्थूल शरीर की आवश्यकताएं इस शरीर की आवश्यकता है रोटी पानी कपड़ा आवास स्वास्थ्य आवास ये शरीर की आवश्यकता है शरीर की एक दिन की आवश्यकता में हजार दिन के आवश्यक पदार्थ पड़े रहे फिर भी तुम्हें अंदर की शांति नहीं मिली तो सब व्यर्थ हो जाता है शरीर की आवश्यकता से भी ज्यादा साधन हो जाए फिर भी जिस आदमी को अंदर का आराम अंदर का सुख अंदर का प्रेम भरा जीवन नित्य जीवन आनम जीवन नहीं मिला तब तक वो आदमी का जीवन खोखला रहता है तो एक आवश्यकता है शरीर की दूसरी आवश्यकता है अपनी आपकी आपकी आवश्यकता क्या है आपकी आवश्यकता है नित्य जीवन आपकी आवश्यकता है शाश्वत जीवन आपकी आवश्यकता है सुख शरीर की आवश्यकता है सुविधा और आपकी आवश्यकता है सुख अगर सुख दूपर नहीं मिला तो सुविधाएं कितनी भी होने के बावजूद भी आदमी बेचैन रहता है और शरीर की आवश्यकता पूरी हुई और आपकी आवश्यकता पूरी नहीं हुई तो जीवन भीतर से खोखला लगता है आपकी आवश्यकता जितने अंश में पूरी होती है उतना आपका जीवन भीतर से ठोस होता है आनंदित होता है मजबूत होता है और शरीर की आवश्यकता कम भी हो गई वो तो साधन कम भी मिले तभी भी आप निष्फिक्र जीते है जैसे सुखदेव जी महाराज जैसे जय भरत जैसे कबीर जी शारीरिक अभाव में जीने वाले व्यक्ति भी अंदर की आवश्यकता को पूर्ण कर पाए हैं, तो उनको शरीर का बाह्य अभाव अभाव नहीं लगा तुकाराम महाराज के पास रहने को झुंबड़े का ठिकाना नहीं बजाने के लिए पत्थर के मंजीरे फिर भी अपनी आवश्यकता पूरी की है तो शिवाजी महाराज उनका दर्शन करके कृत्य होते है तो एक आवश्यकता होती है शरीर की दूसरी आवश्यकता होती है अपनी शरीर की आवश्यकता पूरी करने के लिए पढ़ाई लिखाई और प्रमाण पत्र कितने भी एकत्रित कर लिए और उसका फल अगर शरीर की आवश्यकता पूरी करने में लगाया तो इतना तो दिन पढ़ा मच्छर भी अपने शरीर की आवश्यकता पूरी कर लेता है की मकोड़ा भी शरीर की आवश्यकता पूरी कर लेता है बंदर भी अपने शरीर की आवश्यकता पूरी कर लेते हैं अनपढ़ प्राणी भी शरीर की आवश्यकता पूरी कर लेते हैं और पठित आदमी भी अगर शरीर की आवश्यकता पूरी करने में जिंदगी खर्च कर दे तो उसकी पढ़ाई की कोई विशेष उपलब्धि नहीं हुई हाँ थोड़ी सुविधा ज्यादा मिल गई जिस शरीर को अधिक सुविधाएं दिलाई वो शरीर भी खात में मिलाना है और कम सुविधाएं मिलाई दिलाई तो भी खात में मिलाना है तो शरीर की सुविधाएं बढ़ गई इससे कोई सुख नहीं बढ़ता अगर शरीर की सुविधाएं बढ़ने से सुख बढ़ता हो तो अमेरिका में सुविधाएं बहुत हैं, फिर भी वहाँ के लोग अशांत ज्यादा है भारतीय संस्कृति ने कभी ये नहीं कहा कि आपका धन संपत्ति न बढ़ाओ या उसका उपयोग न करो करो लेकिन इन चीजों का यथायोग्य उपयोग करो और आप अपनी आवश्यकता की पूरी करो अपनी आवश्यकता नित्य जीवन है तो नित्य जीवन के लिए भगवान कहते हैं अनन्या चिंतन तो माम ये जना करूपा तेशाम नित्य अभिक्ता नाम योग क्षेम वहामी हम मैं समझता हूं कि आप तीसरे दिन के श्रोता मजबूत हैं इसलिए मैं थोड़ी आपको वेदांतिक सूक्ष्म बात बताता हूं मनुष्य का जीवन प्राय अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने के संघर्ष में और प्राप्त वस्तु की सुरक्षा के चिंता में मनुष्य की शांति भंग हो जाती है जयराम जी बोलना पड़ेगा अप्राप्त वस्तु को पाने के संघर्ष में और पाई हुई वस्तुओं की रखवाली करने के चिंतन में मनुष्य के आनंद का शांति का और नित्य जीवन का डिस्टर्ब हो जाता है इसलिए भगवान उपाय बताते हैं अन्य चिंतन तो माम उस मेरे अनन्य स्वरूप का चिंतन कर अनन्य चिंतन तो माम योजना परिपास नृत्य अभियुक्ता नाम योग वहामी हम ये एक आध्यात्मिक साइंस है जैसे पानी का बहाव है उसका मोर कर दिया जाए तो खेत में अपने आप सिंचाई होती है ऐसे तुम्हारे मन के बहाव को बुद्धि के निर्णय को ठीक से मोड़ दे दिया जाए तो जीवन दाता की जीवन शक्तियाँ अपने आप आपके जीवन को सिंच कर सर्वागी हरा भरा करती है इस साइंस को हम नहीं जानते इसलिए हम क्षण क्षण में रुष्ट और क्षण क्षण में तुष्ट हो जाते और हमारी शक्तियाँ बिखर जाती है दो रोटी कमाने के लिए जिंदगी भर दाव पे लगाते थे, थे और अंत में देखते हैं तो निराश एक इंसान ऐसा प्राणी है जो रोता हुआ जन्मता है फरियाद करता हुआ जीता है और निराश होकर मर जाता है और चाहता है नित्य जीवन चाहता है सुख चाहता है आनंद लेकिन बदले में मिलती अशांति बेचैनी और दुख तो इसका कारण है की अप्राप्त के प्राप्ति की अति चिंता और प्राप्त वस्तुओं के संभाल के अति परिश्रम इससे मानव का आंतरिक आनंद नित्य जीवन नित्य सुख गड़बड़ी हो जाता है तो भगवान कृष्ण उपाय बताते हैं अनन्या चिंतन तुम माम मेरा अनन्या चिंतन करो उसका मतलब नहीं दिन भर माला लेकर बैठो दिन भर मंदिर में बैठो दिन भर से आराम से आराम करो नहीं ये ट्यूबलाइट है ये गोला है ये माइक का इंस्ट्रूमेंट है वो फ्रिज है वो और कोई साधन है ये साधन अन्य अन्य है लेकिन साधन में सत्ता उस बिजली तत्व की अनन्य है ऐसे व्यक्ति भिन्न भिन्न है पत्नी भिन्न है पति का शरीर भिन्न है बहन का शरीर भिन्न है तो माँ का शरीर भिन्न है लेकिन उन शरीरों में भिन्न भिन्न शरीरों में जो इतना काम कर रही है वो अभिन्न है इस प्रकार के ज्ञान की दृढ़ता होने से तुम्हारे चित्त की शांति का भंग नहीं होगा तुम्हारी शांति बढ़ती जाएगी तुम्हारी योग्यता निखरती जाएगी श्रीधर स्वामी भगवत गीता की टीका कर रहे थे श्रीधर स्वामी का जीवन भी बड़ा अनूठा है विक्रम संबत्वी में उनका जन्म हुआ कहा हुआ माता पिता का नाम क्या ये अभी तक इतिहास पार खोज नहीं पाए तो अग्न शताब्दी में वे एक साधारण कुटुम्ब के बालक थे अयोग्य अनुचित पात्र में तेल लिए जा रहे थे राजा और वजीर आपस में चर्चा कर रहे थे कि जो भगवान का भजन करता है जो भगवान पर निर्भर रहता है भगवान उसे उन्नत कर देते हैं। ईश्वर अगर चाहे तो बुद्ध को विद्वान बना दे और विद्वान को पागलखाना दिखा दे एक ऐसा बड़ा विद्वान और बड़ा सिख था बड़ा उद्योगपति था उसका इस देश में और प्रदेश में भी बहुत उद्योग उद्योगों का दिन रात चिंतन करते करते चित्त की विश्रांति नहीं मिली शरीर की आवश्यकता में इतना वो हो गया कि हृदय की जो आवश्यकता है शांति की उधर ध्यान नहीं दिया महाराज उसका चित्त शुद्ध हो गया उसका चित्त सूखा हो गया एक डॉक्टर एक नर्स दो सचिव और एक चाकर पांच आदमियों को लेकर अब वो घूम रहा है देश में उपचार मिले कोई जय राम जी तो चित्त तुम्हारा बड़ी कीमती चीज है इस चित्त को संसार के इन शारीरिक आवश्यकता में लगाओ लेकिन इतना मत लगाओ कि संसार का चिंतन करते करते बेचैन हो जाए नींद नहीं आती जरा जरा बात में उद्विग्न आदमी हो जाता है तो जीवन जीने का ये ढंग नहीं है जीवन इसलिए जिया जी जाता है तुम देखो देखो तो ऐसा देखो जिससे देखा जाता है उसकी खबर आ जाए सुनो तो ऐसा सुनो जिससे सुना जाता है उसकी स्वाद आ जाए और महाराज नींद करके उठो तो चिंतन ऐसा करो कि जहां से तुम्हारा मन और बुद्धि फ्रेश हुए हैं उस यार का चिंतन हो जाए तो तुम्हारा ये कार्य भी बढ़िया हो जाएगा और पलो का काम भी बढ़िया हो जाएगा मनुष्य को प्रातःकाल उठते समय जैसे भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग करते थे इस प्रकार का उपयोग करने की कला आ जाए तो मनुष्य का जीवन धन्य हो जाए अगर भगवान कृष्ण की नहीं चिंतन नहीं कर पाता तो कम से कम अपने पुरुषार्थ के अनुकूल तो चिंतन करे बिस्तर से उठकर मनुष्य को थोड़ा अनन्य चिंतन करना चाहिए आख देखने का काम करती है सुनने का नहीं कान सुनने का काम करता है देखने और चखने का नहीं जीभ चखने का काम करती है तो महाराज सुनने का काम नहीं करती ये साधन तुम्हारे अन्य अन्य है लेकिन इसमें वृत्ति जो आती है वो अनन्य से उठती है उस अनन्न्य का थोड़ा चिंतन करके सुबह फिर अपने पुरुषार्थ के अनुकूल आपका जो बिजनेस है या नौकरी है या घर का काम है या पढ़ाई का काम है थोड़ी देर उसका चिंतन करो कि आज मुझे ये ये कार्य करना है किस विधि करना है सुबह चिंतन करके अगर निर्णय करते हो वो कार्य करने में आपको ज्यादा लाभ होगा दूसरी बात कि इतना सत्कर्म करना है और इतने घंटा मौन रहना है या ऐसी अवस्था आने पर भी मेरे चित्त को मुझे शांत रखना है कभी लाभ होता है कभी हानि होती है कभी मान होता है कभी अपमान होता है कभी गर्मी आती तो कभी सर्दी आती है कभी धूप आती है तो कभी छाया आती है संसार में ये तो होगा लेकिन इसका प्रभाव मेरे चित्त पर नहीं पड़े ऐसा मैं यत्न करूँगा इस प्रकार का अगर तुम्हारा ब्रह्म मुहूर्त में चिंतन हो जाए तो तुम्हारा शारीर की आवश्यकता का काम और तुम्हारा काम दोनों का काम शुरू हो जाएगा खून पसीना बाता जा पान के चादर सोता जा ये किश्ती तो हिलती जाएगी तू हंसता जा या रोता जा ये तो संसार है सब तुम्हारे मन के कहे के अनुसार चलिए जरूरी नहीं कभी पत्नी के मन की बात होगी तो कभी पति के मन की बात होगी कभी पुत्र के मन की बात होगी तो कभी पुत्री के मन की बात होगी कभी पड़ोसी के मन की बात होगी तो कभी अमलदार के मन की बात होगी तो कभी चपरासी के मन की बात होगी और कभी तुम्हारे मन की बात होगी ये मन की बात होगी तो उसमें सतक मत जाओ और नहीं हो तो अपने को पटक मत डालो तुम अंदर से सावधान रहो की इसी का नाम दुनिया है ऐसा चिंतन करने से तुम्हारी अपनी आत्मिक शक्ति विकसित होगी जैसे बिलोरी कांच स्थिर रखने से उसमें सूर्य की रक्ष्मिया एकत्र होती है ऐसी तुम्हारा चित्र इन थपेड़ों में अगर स्थिर रहा तुम्हारी आवश्यकता पूरी होने लगेगी जिससे नित्य जीवन नित्य शांति और नित्य ज्ञान की धाराएं निकलती रहती है उस परमात्मा प्रसाद की तुम्हें प्राप्ति होने लगेगी बात बता रहा था स्वामी की तेल का कटोरा कोई ऐसा ही पात्र था अनुचित पात्र उस पात्र में तेल लिए जा रहे थे बच्चा वजीर ने और राजा ने आध्यात्मिक चर्चा करते करते इस बात पर आपस में थोड़ी कंपटीशन से हो गई कि वज़ीर ने कहा कि अगर भगवान चाहे तो अनाधिकारी को भी अधिकारी बना सकता है और जो भगवान की भक्ति करता उसकी है उसकी योग्यताएं निखरती हैं राजा ने कहा यह बुद्धू लड़का है अब इसको भक्ति के रास्ते लगा दे क्या योग्यता नहीं करते हमें देखना है महाराज उस बच्चे की व्यवस्था हो गई और देर सबेर दे योग से उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई हो गई और उस बच्चे को थोड़ा रंग लग गया थोड़ी गीता गीता मिल गई और वो बच्चा आके चलते चलते आज हाँ एक योग्य पुरुष हुआ उसकी शादी हो गई कि मन थोड़ा भगवान में विशेष लगने लगा एक दिन वो भगवत गीता की टीका लिखने बैठे थे श्रीधर स्वामी बाद में तो बहुत प्रसिद्ध हुए तो यही श्लोक आया अन्य चिंतनते माम योजना परिपास नृत्यभियुक्ता नाम योग क्षेत्र वहा मन में हुआ भगवान ने युद्ध के मैदान में जल्दबाजी से कह दिया होगा कि योग क्षेम व हम वहन तो करेंगे भगवान तो दाता है भगवान को ये बोलना चाहिए था योगक्षेम क्षेम हम भगवान यहाँ थोड़ी गलती कर गए श्रीगर स्वामी ने अपनी कलम से वहा को काट कर ददामी लिख दिया सोचा के समुद्र किनारे स्नान करके आऊ बाद में आकर इसकी टीका लिखू श्रीधर स्वामी स्नान करने को गए और द्वार पर एक नन्हा मुन्ना पांच वर्ष का बच्चा माथे पर खिचड़ी लेकर आया कुछ चावल और मूंग की हरी दाल उसी श्रीधर को कहता है कि माताजी उतरवाओ और पोटली क्यों उतरवाई से लाया बोले तुम्हारे घर में खिचड़ी नहीं था खिचड़ी खुद गई थी इसलिए लाया हूं माई ने देखा की सचमुच आज तो है ही ठन ठन था काम डिब्बा में डाला डिब्बा भर गया माई देखती कि बच्चा तू कहा से आया बोले मैं जहा से आ जाऊं तेरा माँ बाप कौन है कि चाहे जो हो जाए तेरा नाम क्या है कि चाहे जो रख लो तू कहा रहता है बोले मैं सर्वत्र रहता हूं और कहीं नहीं जैसे सूर्य के किरण सर्वत्र और कहीं नहीं आकाश सर्वत्र और पकड़ में नहीं आता तू क्या करता है बोले मैं बोझा उठाता हूं जो मेरे पर छोड़ देता है उनका काम मैं करता रहता हूं मैं एक प्रश्न करूंगा हम लोगों ने जन्म लिया तो क्या हमारा प्लानिंग था या हमारे पप्पा का प्लानिंग था कि हमको बढ़िया दूध मिले जयराम जी आपका हमारा ये प्रश्न है कि आप हम जब माता के गोद में आए तो क्या प्लानिंग करके आए थे क्या अपने पप्पा ने प्लानिंग बनाया था कि इसको बढ़िया दूध मिले मां के गोद में आता है बच्चा और उसको उसके आने के पहले माता के स्थलों में दूध आ जाता है और दूध कैसा ज्यादा फीका नहीं और ज्यादा मीठा नहीं ज्यादा फीका हो तो अच्छा नहीं लगे और ज्यादा मीठा हो तो डायबिटीज हो जाए ज्यादा ठंडा नहीं ठंडा हो तो वायु करे और ज्यादा गर्म हो तो जीव जले बिल्कुल टेम्परेचर बिल्कुल अनुकूल टेम्परेचर अनुकूल मिठास और जब चाहिए जितना चाहिए दे लिया मुंह घुमा लिया तो फिर शुद्ध का शुद्ध फ्रेश का फ्रेश ऐसी कौन सी तबाही डहरी है कि बोतल में से दूध निकाल और फिर पड़ा रहे और फ्रेश का फ्रेश बना रहे जयराम तो ये होना पड़ेगा मुर्दे को प्रभुदेत है कपड़ा लकड़ा आग जिंदा नर चिंता के उसके बड़े अभाग चिंता करने तो इस बात की कर कि जीवन की शाम हो जाए उसके पहले जीवन दाता की मुलाकात कैसे हो संसार से चल पड़े उसके पहले शाश्वत से मुलाकात कैसे हो इस बात का चिंतन कर इस बात की चिंता कर छोरा रो का छोरी रो काये वे घर रो का दुकान रो वे गो अरे थारो थार करके थारो रो का गुजरात में महसाणा डिस्ट्रिक्ट मेहसाणा में एक पशा काका थे बुढ़ापा कुछ बीमारी ने पकड़ लिया हकीम आए डॉक्टर आए उन्होंने चाची को कह दिया काकी को कह, काकी हवे के रोम रोम कराओ बस थाली माथे हाथ मिलाओ थाली माथे हाथ मिलाओ समझो क्या मरते समय दान की थाली निकालते यहाँ भी रिवाज होगा अपने में भी और काकी ने कुछ पैरों को मालिश वालिश करके जैसे जैसे काका को जरा थोड़ी सुरता दिला दी तो काका थोड़े सुरता में आ गए काकी ने बोला हाथ रखो हाथ रखो इधर वो बोलता है मारो कते है। वो बोले हे हूं मणि बैठी मणि बाई उसका नाम अच्छा तो मारा छोरा कहा है छोरा के वो चारे चार उबा थे वे वंगो कहा है कि वो तीन उबे है एक तो कुआरो ये छोरा अटे है छोरा इधर है बउे इधर है तो खेत में कौन गया है और बउे इधर है तो रसोई में कोई बिल्ली दूध दिद न बिगाड़े अरे तू अपना तो देख दिद जीवन बिगाड़ रहा है क्या इतना आदमी ने शरीर की आवश्यकता का इतना चिंतन किया इतना चिंतन किया कि जिस मुर्दे शरीर को जला देना है इसी के पीछे अपना दिल जलाए जा रहा है अपना जीवन जलाया जा रहा है जिस शरीर को दफनाना है या आग में आहुति देना है पंजाब में कहावत है भी ले जाएंगे जमाई बेटियां जो है ना, वो तुम्हारी बेटियां नहीं है बेटियों को खिलाओ पिलाओ लेकिन तुम्हारे पास जो बेटियां हैं, वो तो जमाइयों की धरोर है धरोर समझ तो न हाँ। अमानत बेटियां जमाइयों की अमानत है और बेटे आजकल बहु की जो अमानत है जयराम जी को तो बोलना पड़ेगा बेटियां जमाइों की अमानत है और बेटे बहु की अमानत है और तुम्हारा शरीर अग्नि की अमानत है तुम तो परमात्मा के हो बाकी तुम्हारा कोई नहीं बेटी मेरी है बेटा मेरा है ये हमारा है मकान हमारा है दिल बहलाने के लिए दो गड़ी कह लो फिर वो चिंतन करो कि वो हमारा है और मैं उसका हूँ बाकी सब धोखा है हकीकत में तुम परमात्मा के हो परमात्मा तुम्हारा है ये सच्ची बात है बाकी सब धोखा है बाकी सब दिल बहलाने का है तुम्हारा और ईश्वर का शाश्वत संबंध है तुम्हारा और संसार का माना हुआ संबंध है और तुमने सुन सुन कर माना एक बार अकबर के पास कोई सूफी फकीर आए अकबर बातचीत करते हुए कहते हैं कि गुरु महाराज ये मेरा अनुभव है गुरु महाराज ने कहा दर्द तेरा क्या अनुभव ये सब सुना हुआ है बोले नहीं महाराज ये मेरा अनुभव है गलत बात है। तू क्या है तुझे पता ही नहीं तो तेरे अनुभव की क्या कीमत देख एक काम कर नरेश नवजात शिशु को जो अभी अभी जन्मा हो उसको तू नजरबंद कर दे जेल में रखवा दे खाने पीने की व्यवस्था कर उसके कान में कोई एक बात मत डालो फिर देखो वो अपने को क्या मानता है उसका क्या अनुभव होता है अकबर ने वो व्यवस्था की बच्चे देख दूध आदि की सब व्यवस्था हो गई बच्चा बढ़ता चला गया एक वर्ष का हुआ डेढ़ वर्ष का हुआ दो वर्ष का हुआ बच्चे को पता नहीं कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ मैं जैन हूँ या अग्रवाल हूँ या बनिया हूँ या मारवाड़ी हूँ कुछ नहीं क्योंकि अभी उसके कानों में कोई संस्कार पड़े नहीं थे आप सुन सुनकर मानते दाता हम जैन हैं आपने सुनकर माना है हम सिंधी हैं ये आपने सुनकर माना है हम गुजराती आपने सुनकर माना है गुजराती एरिया में तुम्हारा शरीर जन्मा तो गुजराती अपने को मान लिया हकीकत में तुम सिंधी नहीं तुम गुजराती नहीं तुम जैन नहीं तुम बनिया नहीं तुम क्या हो वो तुम्हें अगर तीन मिनट के लिए पता चल जाए तुम्हारी निगाह जिस पर पड़े वो भी निष्पाप हो जाए ऐसे तुम पहले तुम आत्मा हो हकीकत में तुम आत्मा हो चैतन्य हो फिर शरीर में आए जीने की इच्छा हुई तब तुम्हारा नाम जीव पड़ा फिर जिस कुल में तुम्हारा शरीर जन्मा उस कुल का जाति पाति तुम्हारे कान में संस्कार डाल दिए गए और तुम अपने को वो मानते वेदांत के सत्य से वंचित होने वाला समाज आपस में लड़ाई झगड़े तंटे, फसाद का शिकार हो जाता है एक नूर पे सब उपजा कौन बले कौन मंदे गुरबाणी में आया गुलाब के पौधे को देखो तो कोई गुलाब का फूल जहां महकता है तो उसके इर्द गिर्द हरे पत्ते होते हैं कांटे होते हैं आप अगर बारीकी से विचारेंगे तो गुलाब का फूल जिस रस से सिंचा गया है हरे हरे पत्ते भी उसी रस से जीवित हैं और कांते भी उसी रस का परिणाम है ऐसे ये सृष्टि में जो विचित्रता दिखती है अनेकता दिखती है उस अनेक में अन्य अन्य में अनन्य एक का एक भरा है तुम्हारे सं और मान्यताएं मन की भिन्न भिन्न हो जाती इसीलिए की मन की संता बन जाती आदमी परेशान होता है मेरा क्या होगा हकीकत में तुम अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा से जुड़े हो जैसे तुम्हारा फिजिकल शरीर ये स्थूल शरीर सूरज से जुड़ा हुआ है सूरज मंडल से अगर सूरज वहाँ ठंडा हो जाए तो कहने को नहीं बचेंगे विज्ञानी कि सूरज ठंडा हो गया आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए नहीं हम यही ढल जाएंगे एकम से लेकर एकादशी तक आदमी की तंदुरुस्ती अच्छी रहती है एकादशी से पूनम तक चंद्रमंडल सूर्य तिरओं के आड़े आ जाता है इसलिए सूर्य का ओझ हमको कम मिलता है इन दिनों में बीमारी आदि और पाचन शक्ति आदि थोड़ी मंद होती जो बीमार आदमी होते ना कहते करे अगर पुलम निकाल दिया तो ठीक है अमावस्या निकाल दिया तो ठीक है इसीलिए अपने आचार्यों ने गुरुवार बुधवार शुक्रवार के व्रत से भी एकादशी से पुलम के व्रतों को ज्यादा महत्व दिया है कि इन दिनों में अगर व्रत रखता है तो आदमी को लाभ ज्यादा होता है एकादशी का उपवास है उपवास है पूनम का उपवास है या अमावस्या का उपवास है वो मंगल और सोमवार के उपवासों से ज्यादा फायदा करता है क्यूँकी तिथियों का संबंध तुम्हारे शरीर के साथ है जैसे तुम्हारे शरीर के साथ तिथियों का संबंध है समुद्र की जब भरती होती है भरती के समय समुद्र तट भर्ती सौ इर्द गिर्द के आम के पेड़ को काटो भर्ती के समय ज्वार तो भर्ती समय में अगर पेड़ पौधे को काटते हैं आम के पेड़ की डाल को काटो या बांस के पेड़ को काटो तो उसमें कीड़ा जल्दी पड़ जाता है और ओट के समय उतार के समय काट तो कीड़ा नहीं पड़ता तो भर्ती का चंद्रमा और सूरज का प्रभाव समुद्र पर पड़ता है और समुद्र की भर्ती ओट का प्रभाव वातावरण पे पड़ता है जब समुद्र की भर्ती ओट का प्रभाव वातावरण पे पड़ता है तो बांस पर और पेड़ पर पड़ता पर है पेड़ और बांस तो तुम्हारे शरीर से ज्यादा मजबूत है जब उन पर असर पड़ता है तो तुम पर उससे ज्यादा असर पड़ता है इसलिए उन तिथियों में व्रत तुमको ज्यादा फायदा करता है उपवास तुम्हे ज्यादा फायदा करता है एकादशी आदि का खैर वो तुम्हारे शरीर को फायदा करता है पौराणिक ढंग से देखा जाए तो देव दानव के युद्ध में भगवान आदि नारायण ने देवों की मदद की और दानवों का आनंद किया भगवान थोड़ी विश्राम पाने के लिए बद्री का आश्रम की गुफा में आकर थोड़ा पोट गए तो असुर को पता चला जो बचे हुए असुर थे उसमें एक योद्धा को पता चला जो भागता हुआ आए और भगवान और वार करने का संकल्प करके वो गुस्सा गुफा में तो भगवान के एकादश अंगों से एक तेजोमय भगवान की आधार शक्ति मोहिनी रूप धारण करके प्रकट हुई और उस दैत्य को सामने मिली दैत्य उसको देखकर चकित हो गया वो भगवान शयन का दुरुपयोग करने के लिए आया था लेकिन उस सुंदरी को देखकर नृत्य का मन काम से आक्रांत हो गया पुस्तक ये सुंदरी तू तो कौन है शादी सुधी है कि शादी करनी है और करनी है तो किससे करनी है सुंदरी ने कहा मैं शादी शुदी नहीं हूँ मैं कुमारी हूँ शादी में करना भी चाहती हूँ लेकिन ऐसे वर्ग को वरना चाहती हूँ जो मेरे साथ युद्ध करे और मुझे युद्ध में परास्त कर दे उसको मैं वरूंगी अब काम से पीड़ित जब मन होता है ना तो सोचना नहीं कि अकेली अबला और युद्ध की मांग करती है और युद्ध में परास्त करे उसको पढ़ूंगी अब परास्त होगी मर जाएगी तो मैं पढ़ किसको अगर मुझे मार डालेगी तो शादी किससे करूंगा उस बुद्ध को ये बात रुचि नहीं समझ में नहीं आई और सुंदरी के साथ युद्ध किया और सुंदरी तो भगवान की आधारमय शक्ति थी घुमा फिरा के सिर पर ऐसा घाव मार दिया वो असुर मर गया भगवान नींद से जब उठे तो देखा के हाथ जोड़ खड़ी खड़ी देवी तू कौन है के प्रभु आप आराम कर आप के ऊपर वार कर रहा था तो मैं आपके इन ग्यारह अंगों से प्रकट हुई भगवान प्रसन्न हुए देवी तू वरदान मांग ले बोले भगवान और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं आपके ग्यारह अंगों से प्रकट हुई हूँ इसलिए मेरा नाम एकादशी रखा जाए तो मुझे आनंद आएगा और आपके भक्त एकादशी का व्रत करे तो उनका मनोबल प्राणबल और आयुष दीर्घ हो ये आप वरदान दे दे इतना ही मैं चाहती हूँ भगवान नारायण प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया तब से ये एकादशी का व्रक्त रखा जाता है पौराणिक ढंग से ऐसा मानते हैं अच्छा इस देश के इस ग्रहों के